मन्त्रपाठ ॐ <coughs> सहनावतु सहनौ भुनक्तो सहवीर्यम् कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु माद् विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः समीको साधारण नमस्ते आइए ईश्वर की कृपा से ईश्वर के आशीर्वाद से हम वर्णोचारण शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। रहेश्वर ने इस संसार को बनाया तो इसके साथ साथ उन्होंने भाषा को भी प्रकट किया जिसका नाम संस्कृत भाषा है से भगवान की भाषा है हम सभी के ऊपर सौभाग्य है भगवान की कृपा है कि हम भगवान की भाषा पढ़ रहे है भगवान की भाषा पढ़ने से हम देव बन जाते हैं क्योंकि ये देवताओं की भाषा है जैसे व्याकरणम अधीते वेद वी व्याकरण व्याकरण को पढ़ने वाला भी वहीकरण है और व्याकरण को पढ़ाने वाला भी वहीकरण है तो ऐसे ही देवत्व गुण को जो प्राप्त करके जो देवता बनते हैं वो तो है ही ऐसे ही देवताओं की भाषा को पढ़ने वाला भी देवता है तो हम सभी देवता है हम सभी क्यों पर ईश्वर की कृपा तो आइए हम जो है शिक्षा में उलो झस्व दीर्घ प्लुता इस पर चर्चा कर रहे थे और लगता है शायद इसको हमने पूरा कर दिया था ये पूरा हो गया था ना जी ऊ कालो झेव हो गया था जी? इस सूत्र को हमने समझा दिया था ना जी इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को जी चलिए जी आगे है तो शंका नहीं है तो फिर मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले प्रतीक जी से प्रतीक जी आप बताइए हस्व दीर्घ प्लूत ये किसका भेद है ये स्वर का भेद है वेरी नाइस स्वर का भेद है किस आधार पर इस आधार पर आ, ये उकाल रस्वदीर्घ प्लुत रस्व दीर्घ प्लूत जो है ये जो नाम दिया गया है का स्वर का इस आधार पर तो वो वो ये जो उ, उ है वो उसका बस आ, हो के फिर प्लस हो के फिर प्लस का नहीं, के उसके व्याख्या नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो एक ही शब्द में चाह रहा हूं। उत्तर मिल जाए। मेरा प्रश्न है कि हस्वीर्घ और जो भेद है किस आधार पर है इसका आधार क्या है इसका बेस क्या है आप मन में सोचिए और इधर मैं पूछ रहा र अब जो है वासुदेवन जी से वासुदेवन जी आप बताइए किस आधार पर यह हस्व दीर्घ प्रेद है काल प्रमाण के आदर अच्छा जी इनका विचार है काल प्रमाण के आदर्श इनका विचार है वासुदेवन जी का विचार है काल प्रमाण के आधार पर अब जो है राजभल्ला जी से पूछ रहा हूँ आप बताइए किस आधार पर ये अच्छ का भेद है हसदीर्घ प्र काल के उच्चारणकाले उच्चारण काले आधार अव प्रमाणी उच्चारणकाले आधार अलदीप जी ने के पर, अब जी पू हस्व दीर्घ प्लुत ये कि आधारेदी उच्चारणकाले आधार पे ये भेद हैका मत ह जी। अच्छा अनंत जी आप बताइए किस आधार पर जी काल के आधार पर अब जो है प्रतीक जी आप अपना विचार बताइए कि आप किस आधार पर मानते है वासुदेवन जी का विचार है कि काल प्रमाण के आधार पर राजभल्ला जी अनंत जी का और कुलदीप जी का विचार है कि उच्चारण काल के आधार पर आपका क्या मत है मेरे ख्याल से अगर यदि स्वर अपने आप में हो सकते है तो उनको किसी और का आधार नहीं चाहिए ना अच्छा तो परंतु धीरे है ना उसकी संज्ञा केशरा प्रकाशमान है तो उसको किसका आधार चाहिए बात तो आप रहे गलत है क्याधारीर्घपुत उच्चार, है बहि है धन्यवाद ये जो है सभी ने ठीक कहा वासुदेवन जी ने भी ठीक कहा अनंत जी ने भी ठीक कहा राजभल्ला जी ने भी ठीक कहा कुलदीप जी ने भी ठीक कहा और आप भी जो इसमें अंतिम में जो आपने सहमति प्रकट किया वो ठीक है बने ये तो वो तो स्वयं प्रकाशित होता ही है इसमें तो कोई संदेह नहीं है इसलिए वह स्वर है परंतु वो स्वर का जो भेद किया जा रहा है स्वयं प्रकाशित होने वाला जो स्वर है उसका जो भेद किलप्रमाणारा उच्चारणकाल कारणकाल कहि कालप्रमाण कहि सि चिमे अन्तर नी बहु सुन्दर उच्चारण काल के पर है। काल कधार कालप्रमाणी आधारीर्घ प्लुत भेद किया अव आगे आगे स्वर का भेद है गुण कार्य आधार, आधार अग्रे स्वेद्रिब्यूट गुण क्वालिटी हैार क्वालिटी कारि तु भेद होता है। यदि लाल कपडा है कोई पीला कपडा है कोई काला कपडा है कोई और कोई और दूसरा है, बैगनी है पर्पल है तो ये सब जितने भी गुण है उसके आधार पर जैसे हम वस्त्र को भेद कर, वस्त्र का भेद करते हैं एक दो वस्त्र होता है बड़ा है छोटा है ये भी गुण के आधार पर हो गया तो ऐसे ही जैसे स्वर को काल प्रमाण के द्वारा विभक्त किया गया इसी तरह गुण के आधार पर भी भीर विभक्ति किया जाता है वुण गुण हैं गुण कि है पात है, है, पात। पात है।, मैं है। आपको पढ़ा रहा हूं इसके द्वारा सप्ता स्वरा भवंती क्या है स्वरा भवंती लिखते जाएंगे कि सप्तार स्वरा भवंती सात प्रकार के स्वर होते हैं कितने प्रकार के स्वर होते हैं जी छत सात प्रकार के स्वर होते हैं लिखिए है। उदात्त उदात्तर अनुदात्तरीते यो दात्तः अनुदात ये उदात्तः स्वरिते यो दात्तः स्वरिते ये उदात्तः ऐते उदात्ताह नहीं होगा उदाता क्योंकि ये बहुवचन होगा तो उदात्ता हो जाएगा महावास में देखना पड़ेगा वो पड़े कि ये स्वरित य उदाता है या स्वरित ये उदाता है नहीं तो स्वरित य उदात होना चाहिए स्वरित में जो उदात तो स्वरित य उदात ये लिख लीजिएगा स्वरित य उदाता कितने हो गए छत्मा है एक श्रुति पढ़िए अनंत जी आप पढ़िए क्या क्या लिखे उदात उदातर अनुदाता अनुदातर स्वरित स्वरित स्वरित यो दु संधि यहाँ पर संधि हो जाएगा ये तो, तो येगा यो, यो नहीं होगा उदात अनुदात् स्वर और, और स्वरित पर उसमे जो लोच लाया जाता है गुण के माध्यम से उच्चारण करने में व्यक्ति वन जब विद्वान तो इस आधार पर जो है उदातर ऐसा कर दिया उदात बोलेंगे उदातम क्यों नहीं हुआ तो ऐसा उदत्तम तो बहुत ही हो जाता है इसलिए वो उस तरीके से व्यक्ति उच्चारण कर ही नहीं सकता उदात तर, उदात तर का उच्चारण कर सकता है उदातम तो बहुत सुपरलेटिव हो गया ऐसे ही अनुदात अनुदातर और स्वरित और फिर जो है दोनों है है है में जो है, उसका भी एक अलग तो तो इसका हम स् उदा उदाकर्ण बता सकते हैं कि जैसे इता होता है एक वो बता देगा उस जिस का कि इसमें ऐसा, ऐसा है परन्तु ऐसे हिका उच्चारणीनय प्रोना जातर दक्षिण भारत मे जो विद्वान हैं, जो सस्वर पाठ करते हैं, वो हा आजकल वर्तमान समय में जो सस्वर पाठ करते हैं उनको कुछ नहीं पता है से बस बे है यदि और हमसे होतांसे जो व्याकरण जादा एक्सपर्ट् है आजकल तो हमने हमें जितने भी मिले हैं सस्वर वाले वो सस्वर जानते हैं परंतु वो कहा क्या चीज है ये क्या चीज है वो क्या चाहिए उतना नहीं हो जानते है सामान्य रूप से जानते है अस्तु परंतु व्याकरण उसको पकड़ सकता है उस जब एक वैयाकरण बैठा हुआ हो और एक सस्वर पाठ करने वाला वहां पर हो हाथ से नहीं हिला करके नहीं वाणी के अंदर वो तो हाथ सिर इत्यादि हिलाया जाता वो तो वो भी एक स्वर है ठीक है उसका निषेध नहीं है परंतु उसके आधार पर जब तक वाणी में वो बात नहीं आती है तो वो सस्वर नहीं माना जाता यदि हम हाथ हिला रहे हैं और हमारी वाणी में केवल एक श्रुति है वाणी में यदि उतार चढ़ाव नहीं है तो सच्चाई ये है कि वह स्वर नहीं है हाथ का ही मात्र स्वर है या सिर जो हिलाते हैं Okay, दक्षिण भारत मे सिर, सिर हाम् वैयाकरणस्वर वा <coughs> विद्वा बथा वेद का तो ठीक से इसको समझ सकता है तो सम तो उदात, उदात्त उदातर स्वरित ए, अनुदात अनुदात स्वरित स्वरित उदात स्वरित य उदात और एक सप्तास स्वरा भवंती ऐसे सात प्रकार के स्वर है तो सबसे पहला है उदात्त उदात्त किसे कहते हैं उदात समझ में आएगा तो उदात्तर भी आ जाएगा अनुदात समझ में आएगा तो अनुदा भी आ जाएगा स्वरित समझ में आ जाएगा तो स्वरित उ आपको बताएंगे उस समय तो सबसे पहले है कि उदात्त किसे कहते हैं तो सूत्र है उच्च उदात क्या सूत्र है जी बोलिए सभी व्यक्ति उच्च रुदाता, रुदाता कुलदीप जी बोलिए उच्च रुदा उच्च उच्चई रुदा रुच्चेर? प्रतीक जी उच्च रुदा उच्च रुदाता राजभल्ला जी उच्च रुदा चलिए और आप दोनों को तो आता ही है वासुदेवन जी आपको उच्चई रुदात हा आतः आता, आता है, सिद्धान्त हैं तो हे अस्मा जो है सबसे क्या क्या करना है है अब अब सब सबको तो हमने पढ़वा दिया अब उसको याद आप कर पदच्छेद पदच्छेद किया पदच्छेद क्या है क्रमी विभक्ति वे ना बैे बल् जी जी उ क्या है कौन सी विभक्ति अहं कुलदीप जी आ उच्च को सी विभक्ति है आचार्य जी तृतीय बहुवचन अच्छा अहत सुन्दर तृतिया बहुवचन की तरह नहीं जी अच्छा ठीक है तो राजभल्ला जी ने कहा मुझे पता विभक्ति है, है? अो है प्रतीक जी बताय क्या है क्याी हैया विभक्ति बहुवचन अच्छा जी तृतीया विभक्ति बहुवचन है और आप अपनी से पूछिए कौन सी विभक्ति है उच्च नपुंसक उच्च शब्द तृतीय विभक्ति वचन अब मुझे वो नहीं पता वो तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे आपका क्या निर्णय आपका क्या विचार है उच्च ही ठीक है जी तो दो व्यक्ति का ये विचार हुआ व्यक्ति बहुवचन अनन्त nice, है। है है। लगता हैतीया लता है लगता है।, लगता है नहीं तृतीयाभि वो लगता है कि आधार पर इन्होंने ऐसा कर दिया पर परंतु ध्यान से देखेंगे तो ये अव्य है ये तृतीय विभक्ति बहुवचन नहीं है तृतीय विभक्ति है ही बचपन में ओ, स्वामी विवेकानंद जी जब शुरू शुरू में जब हम ये थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि दोनों पगड़ी बांधते हैं मुझे यही नहीं समझ में आता था कि स्वामी जी को है महर्षि जी हैकी है तो एक ही जैसे लगते थे दोनों तो नोनो <coughs> अलग अलग हे ऐल लगने मात्र कते है वाक्यो मम ऐसे शब्द होते हैं, उसको कहते हैं विभक्ति प्रतिरूपक अव्य क्या कहेंगे विभक्ति प्रतिरूपक अव्य हाँ उच्च ही जो है लग रहा है तृतीय विभक्ति तो जब लग रहा है तृतीय विभक्ति विभक्ति प्रतिरूपक अव्य समझ गए हाँ चिंपाजी जो है वनमानुष मनुष्य की तरह लगता है न जी जी परंतु मनुष्य उसको कहेंगे नहीं ऐसे ही उच्च ही यहाँ पर तृतीय लग रहा तृतीय व्यक्ति नहीं कहेंगे तो सबका समाधान हो गया और वासुदेवन जी आप भी यही मानते है ना उच्च ही अव्य ही है ना अव्य अव्य ठीक है।, है अच्छा जी उदात्ता कौन सी विव्यक्ति है राजभल्ला जी बोलिए प्रथमा विभक्तिकारान्त उसके बाद है समास समास क्या है जी तो इस सूत्र पद है समास है नहीं नहीं नहीं नहीं है, नहीं है तो नहीं कोई नहीं है कि सभी सूत्र में समास हो ही, तो समास नहीं है, उसके बाद क्या होगा अनुवृत्ति काते है जब सूत्र क्या सूत्र जब अपने आप में पूरे अर्थ को न दे सके अपूर्ण जब होता है तब जो है अनुवृत्ति जैसे हल अंत्यम हल अंतिम हल अब अंतिम हल क्या आकांक्षा रह जाती है ना नी पूरा वाक्य नहीं है आकांक्षा जब रह जाती है तब जो है अनुवृत्ति आती है, है, है या अपर्षक होता है नीचे से सूत्र का पद आता है तो इसलिए अनुवृत्ति भी नहीं है इसमें तो अब क्या होगा? आगे का क्या है अर्थ अर्थ वेरी नाइस मैं आपको याद दिलाने के लिए बार बार जो अभ्यास के लिए ऐसा कर रहा हूं जी तो अब अर्थरी जी हाँ जी बोलिए प्रथमावृत्ति मे जिज्ञ अच्छ अच्छ अच्छ अच्छ की उपलो धन्यवाद अनुवृत्ति आरवृत्ति इसे नही लया वैसे आजागी ठीक है उकाल और झर में ही है ना जी हाँ इसमें ऊपर है हाँ तो इससे अच की अनुमति आ जाएगी जा? और मेरे मस्तिष्क में इसलिए नहीं अच रहा क्योंकि स्वयं उदात तो गुण जो है गुणी से कभी अलग नहीं हो सकता क्यों जायेगा हाँ जी नहीं होगा गुण गुनी से कभी अलग हो सकता है? नहीं। तो हम जब कहते हैं कृष्ण सर्प है न जी हाँ हाँ तो कृष्ण सर्प जब कहते हैं तो कृष्ण उसका कृष्णत्व विशिष्ट सर्प है न जी तो कृष्णत्व विशिष्ट जो सर्प है उस कृष्णत्व को सर्प से आप अलग कर सकते हैं नहीं तो जब सामने सांप जब दिखता है अचानक क्या कहते हैं सांप सांप है साँप है, साँप है, साँप है क्या हैं जी उस समय कहते हैं कि काला सांप है या काला साछता है।, है कोई कि इसका रंग क्या है तो कहते हैं काला है कृष्णत्व विशिष्ट सर्प तो जैसी आप गुण को गुणी से कृष्णत्व को उस सर्प से अलग नहीं कर सकते पीतत्व को त्र से अलग नहीं कर सकते ऐसे ही उदात अनुदात स्वरित यह स्वर का गुण है किसका गुण है जी स्वर का, का।, का स्वर का गुण है तो स्वर का गुण होने के कारण उस उदात को अच्छ से अलग कर ही नहीं सकते उसकी यदि आप अनुवृत्ति नहीं भी लाते हैं तब भी मतलब वही होगा और अनुवृत्ति लाते हैं तो सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए ठीक है जी। नहीं समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है आचार्य जी हाँ आप उस अच्छ की अनुवृत्ति ले आइए कोई गलत नहीं है यदि आप लोगो को यदि याद हो नहीं आप लोगो तो सदने नहीं पढ़े वासुदेवन जी शायद कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो हमें याद आ रहा है जब मैं सिद्धांत कौमदी की टीका स्वयं सिद्धांत कौम दी कार भट्टू दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा लिखी है उस प्रौढ़मा के ऊपर उनके भतीजा जो है हरिजी दीक्षित मने भट्टोजी दीक्षित के परम्परा में उनके वंश में बहुत विद्वान हुए तो भट्टोजी दीक्षित की जो भतीजा है वो भतीजा ने अपने चाचा के जो पुस्तक है प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमदी के स्वयं की व्याख्या उसके ऊपर ने उसके ऊपर शब्द रत्नम करके एक टीका लिखी हुई है शब्द रतनम जो टीका है बहुत ही कमाल की टीका है बहुत ही अच्छी टीका है बहुत ही गंभीरता की बात करता है वो जब उसको पढ़ेंगे आनंद आएगा जब कोई पढ़ाने वाला होगा तो वैसे नहीं तो उस शब्द रत्नम में हरिजी दीक्षित कहते हैं स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा की व्याख्या करते हुए स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा उसके क्या समरूप है उसके उसके उसके आगे क्या क्या है? सूत्र? है? है? ना। है। उसके बाद अनन्त अध्याय बाद तपरस तत्कालंतन सहेता बस बस बस बस है तो ये आदिरंत सहेता जो सूत्र है ना जी इसके ऊपर हरिज दीक्षित ने व्याख्या लिखी है जो भट्टुज दीक्षित ने कहा की अंत्यन इश मध्यगा नाम स्वस्थ चात ये भट्टुज दीक्षित की व्याख्या बहुत अच्छी व्याख्या है बहुत अच्छा अर्थ है ये तो अंतेन अंत्यन इता स सहित मध्यगा नाम सोच संज्ञा सत जो है तो उस पर हरिज लिखित कहते हैं सामान्य रूप से जो पढ़ाया जाता है यही पढ़ाया जाता है कि आदरन आदिर अंत्यन सहयता में ऊपर से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आती है जो की प्रथमावृत्ति में भी है जैसे कि यहाँ पर अच्छ की अनुवृत्ति आ रही है ये प्रथमावृत्ति में तो वहां पर विचार करते हैं कि देखो यहाँ पर स्वम रूपम की अनुवृत्ति नहीं आ रही है हरे दीक्षित कहते हैं स्वम रूपम की अनुवृत्ति नहीं आ रही है ये फलितार्थ कथन है कि अंतिम इत जो उसके साथ जो आदि अ या अंतिम जो इत जो च उसके साथ जो आदि अ मध्यगा नाम संज्ञा सीच की संज्ञा करता है तो अंतिम इत के साथ आदि बीच की संज्ञा करता है तो बीच की संज्ञा करेगा तो अब बचा क्या बच गया अ और चई री ओ रिली एय तो ओ रिल री एऊ ये तो अ और च बीचे उन्तु भी है भी है चिका ग्रहण के नगर ग्रहणी इमे कि हा स् भा चो नही आये किम इत के स सा युग मे तृतीया विभक्ति हती है और तृतीया विभक्ति हती अप्रधाने स युग मे अप्रधान मे तृतीया विभक्ति हती तो, तो अप्रधान का ग्रहण नहीगा जा ग्रहण अप्रधान ग्रहण नी तु बचा केवल अ तु ये फलितर्ध कथन है कि अ का ग्रहणो अबचा वा अपने रहण तो ये इसका फलितार्थ कथन है स्वस्थ संज्ञा या स्वम रूपम की अनुवृत्ति नहीं है परंतु ये बहुत ही इसके लिए बुद्धि व्यायाम करना पड़ेगा बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ेगा इसीलिए यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि भाई ये सामान्य रूप से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए महर्षि पाणिनी जी ने ये व्याख्या लिखी है पाणिनी जी ने सूत्र लिखा है और उस सामान्य से सामान्य व्यक्ति केवल बुद्धिमान वर्ग के लिए व्याकरण नहीं है वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी है इसलिए स्वमरूपम के अनुति करके उसको समझा उसी फलितार्थ कथन को स्पष्ट कर दे रहा है तो ऐसे ही यहां पर जो है उच्चात उदात उदात स्वरित जो है यह गुण है और यह गुण व्यंजन का नहीं है फल का नहीं है ये अच का ही है इसलिए उदात अनुदात स्वरित को अच से अलग कर ही नहीं सकते और जब अलग कर ही नहीं सकते तो उदात का मतलब ही हुआ उदात अच्छ अनुदात का मतलब ही हुआ अनुदात अच्छ स्वरित का मतलब ही हुआ स्वरित अच इसलिए अनुवृत्ति लाइए या नहीं लाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता ले आएंगे तो सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा समझ गए इसमें यदि इस पर यदि आप लोगों में से किसी का भी यदि कोई ऐसा विचार हो इस पर यदि टिप्पणी करना चाहते तो कर सकते है या सहमत है तो फिर आगे चले ठीक है जी ठीक है चलिए जी तो अब जो है अर्थ करते हैं उच्च उदात उच्च कहते हैं जोर से उच्च स्वरे ना वी वैसा जब मैं कहूंगा उच्च ही वो धीरे बोल रहा है उच्च वो इसका मतलब क्या हुआ उच्च वह क्या हुआ जी जो जोर से बोलो तो उच्च का क्या अर्थ है जो जोर से बोलो उच्च वदतु जोर से बोलो तो उच्चे मोर जोर से, जोर से जोर बोलने का नाम है, ये उदा लिटर हुआ, अर्थात् जोर से जिस अच को बोला जाता है उसका का उदात्त और इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि जोर से बोलनेने का नाम है ये कहेंगे चिल्ला चिल्ला करके बोलने का नाम है यदि इसका नाम उदात्त हैका मन में जो बोलता है य धीरे बोता उत्तम यदि अर्थ है, है। तु क्या होग्र अष्टाध्याय मे प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का सूत्र है यह शायद अभी अनंत जी से पूछते हैं बोलेंगे यज्ञ कर्मण्य जप अन्युक्सु कहा है जी द्वितीय पादु सच्चाई पाद, ना? पाद। का रहा तो ये प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का सूत्र है ये जहाँ तक रख देख लीजिएगा यज्ञ कर्म्य जप अन्यु यज्ञ कर्मण्य जप अन्युक्त छंद कर्मण्य जप अन्युक्सो मैंने इसमें यही याद रखना होता है देखिये जब मैं अभी पूछा ना याद होना चाहिए विद्यार्थी को भले बाद भूल जाए वो एक अलग चीज है परंतु पढ़ते समय विद्यार्थी को याद होना चाहिए की ये इस अध्याय का सूत्र है कितने विद्यार्थी तो इस अध्याय का इस लाइन का इतने नंबर इतने पाद का इतने नंबर सूत्र ये भी नंबर भी याद कितने विद्यार्थी किए हुए रहते हैं तो ये ध्यान रखना कि इतने पाद का है सूत्र चलिए तो, तो, तो यज्ञ कर्मण्य जब अन्युक्त है की यज्ञ कर्मणी एक श्रुति भवती ऊपर से एक श्रुति द्वारा संबुद्ध इत्यादि सूत्र उसमें एक श्रुति की अनुति आ रही है तो कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है मंत्र की क्या इसको छोड़ करके जप न्यूख और सामसु बोल रहे की यदि आप जप करते हैं न्यूख एक निगत विशेष है मंत्रों का कुछ समूह है उसका नाम न्यूख संज्ञा है तो जप में न्यूख में और साम में इसमें मेशन नै दि आप्ले किं एक्रुति से स्वज करे आवश्यक न सा प्रकार बोले है, के स्वर में जो एक स्वर है एक बोल कि यज्ञ कर्म मे आप मन्त्रि बोल सकते है एकी जै सुना चे उदातन स्वित की आवश्यकता नहीं है कर ले अच्छी बात है कोई बात नहीं परंतु वह उसमें है कि एक श्रुति परंतु कहा कि जप आप जब जप कर रहे हैं आप जब न्यूख का पाठ कर रहे हैं निगत विशेष कुछ मंत्रों का समूह है और आम का पाठ कर रहे हैं तो इसमें तो सस्वर ही पाठ होना चाहिए अब देख लीजिए जप भी कहा है सस्वर इसका मतलब क्या हुआ जप को जब सस्वर जप करते हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट है उदात्त को उदात्त में अनुदात को किसी जिस मंत्र का आप जप करते हैं चाहे गायत्री मंत्र का करें चाहे मृत्युंजय मंत्र का करें चाहे जिस मंत्र का करें वदी आप स्वर के साथ करते हैं जप तो लाभ है अस्तु, अभी उस पर हम नहीं जाते इतना ही से आप समझ जाएंगे क्योंकि चाहे मैं हूँ चाहे आप हो या कोई भी हो यदि व्यक्ति जप करता है उसका फल यदि हमें नहीं मिलता है उतना सटीक तो उसमें स्वयं की गलती है कि भाई हम सस्वर जाप दे यहां पर मैं जो आपको व्याकरण की केन्द्रित ये, ये कर्ना चाता हिम जप मे का हैर जने प्रकारे है जीन प्रकार, के हैं जी? तीन प्रकार से किया जाता है कि प्रकार से किया जाता है जी तीन प्रकार से एक जो है बोल कर वाचक बोल करके किया जाता है दूसरा है क्या जी काजी उपंशु उपंशु बस्टपटायामुख पट हिता जाता है मुख हिलता है हिलता हिलता है मुख हिलता है तीसरा है मुख तीसरा मा केवल मन से जब मन का जीव सोङ्ग बोलि कीजे उसमें जब अभ्यास हो जाए पहले बोल करके अभ्यास कजे ओम का जब जना कर्ते है ओम, ओम गायत्री मंत्र या ओम संग ओम् सङ्गे मंत्र है जमात्मा उपसना कर्ते है समय ज बोलकर कीजे जब अभ्यास हो जाए, इसमें जब मन कंसंट्रेट हो जाए जो है अब बोल करके नहीं करना है बस मुख को पटपटा के करना ओ ओ मटपटा उपंशु और इसमें जब हमारा मन हो जाए इसके बाद तीसरा जो है मन केवल मात्र केवल मन से जप को यदि जोर से बोलने का नाम उदा और नीचे धीरे से बोलने का नाम अनुदात्त है ऐसा यदि हम अर्थ करते हैं तब तो जो उपांशु जप है और जो मानसिक जप है यदा घट पागा या श्वेत घट पागा बताय इ मतल क्या हा इसका मतलब हुआ कि यहां पर परिष्कार करना है यहां पर उच्च का केवल मात्र जोर से बोलना अर्थ नहीं है जोर से बोलना अर्थ नहीं है वह वा तो वाणी में मन में वो जो लोच लाया जाता है करना होता है वह मन से भी उदात्त का उच्चारण अनुदात का उच्चारण स्वर्त का उच्चारण हो सकता है उपांसु में भी हो सकता है और बोल करके भी हो सकता है तो इसीलिए यह गुण है अब जो है उदात्त का मतलब ये समझना है उच्चाई का मतलब ये हुआ कि अपने वाणी के अंदर या अपने मन के अंदर जो उदा वर्ण है उदार्ण के समय जो शरीर की क्रिया होनी उदात्त वर्ण के समय जो मा स्थिति तो उसका नाम उदात्त और अनुदात्त का स्थिति है शारीरिक स्थिति है और मानसिक स्थिति है इसके साथ जब करते हैं वह अनुदात होता ऐसे है ऐसे ही होता है तो आइए इसकी व्याख्या करने के लिए इसको समझने के लिए हम भगवान पतंजलि जी के पास आते हैं भगवान पतंजलि से पूछते हैं कि भगवान जी आप ये बताइए कि उदात्त किसको कहते हैं मुझे अभी नहीं समझ में आया उच्च का मतलब मैं जोर से ही समझता हूँ तो फिर भगवान पतंजलि जी कहते हैं और साथ साथ भगवान पाणिनी जी भी जो है वृद्ध पाठ में उदात की व्याख्या अष्टम प्रकरण में लिखी क्योंकि आपको पढ़ाएंगे आगे तो भगवान पतंजलि जी महर्षि पतंजलि जी कहते हैं आयामो दारुण्य मनुता खेती उच्च ही कर, कराणी शब्द से उदात का लक्षण किए अनुदात का लक्षण किए अन्दव सर्गो मार्दव मुरुता नीचे करानी शब्द ऐसा अनुदात का उन्होंने लक्षण किया उदात का लक्षण किया तो अब वैसे समय हो गया है मुझे अष्टाध्याय भी सुनना है तो मैं अगले सप्ताह आपको उदात अनुदात स्वरित इस पर हम विचार करेंगे शायद उदात ही अगले सप्ताह पूरा हो सके उदात हो जाएगा तो अनुदात भी हो जाएगा तो उसको हम अगले सप्ताह इस पूरा करेंगे अब मैं यहीं पर पाठ विराम करता हूं जितना भी आपको हमने समझाया इसमें यदि कोई प्रश्न हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं किस तरीके का प्रश्न हो तो आचार्य जी हम बोलिए सप्त स्वर जी जो संगीत में है हाँ जी वो यही सप्त स्वर के आधार पर है सप्त स्वर जो उसमें जो सर्द इत्यादि जो है गामा सारे गामा पनी सात इत्यादि जो है सप्तार जो उदाप उदाप स्वरित है और इसके साथ रिलेट कर सकते है इस पर हमने ज्यादा विचार नहीं किया है इस पर हमने ज्यादा विचार नहीं किया हुआ है क्यूँकी गाने के संबंध में क्यूँकी है सात प्रकार के उसमे जो स्वर है सप्तधा स्वरा वो जो स्वर है और यहां पर जो सप्तधा स्वरा कहते हैं उसके साथ उसका संबंध है स्वाभाविक संबंध है क्योंकि वह पानिनी जी भी पतंजलि भी करते हैं सात प्रकार के स्वर होते हैं और गांधर्व अर... जो विद्या है उसमें भी जो है सात प्रकार के स्वर है तो इसके साथ है क्यूँकि जो पाननीय शिक्षा करके जो वर्तमान में जो प्रचलित है पौराणिक मतलब लोग जो सिद्धांत कौली बाल इत्यादि जो पढ़ते हैं वो जो है उसका उसकी चर्चा इसमें सात प्रकार के स्वर में दिया हुआ है जी वो प्रकार का स्वर की चर्चा इसमें हम जब स्वीर्चा पढते उदाख्य उपाते मधुर उदात्त प्रदेश, उदात प्रदेश वो तो हाथ की बा है हाथ को चेत् के हा उदा मूर्धन उदात उदाहरित स्वरित कर्ण मूल्य सह प्रचय चाराम परंतु आगे अब कहां है देखना पड़ेगा परंतु है इसका संबंध है अब ये, ये मैं पूरा पूरा ये अभी नहीं कह सकता हूँ मैं की जो है वही सात प्रकार का स्वर है ये सात प्रकार का जो स्वर है वह तो उदात स्वरित है और ये जो सात प्रकार का स्वर है वह तो सा का मतलब हुआ सडज का सा रे का मतलब हुआ रेवती आ, सारे ग का मतलब हुआ गंधार म का मतलब हुआ मध्य प का मतलब हुआ मर्ज रेवती गंधार मध्य पंचम का, पंचम, का, हुआ, दे, दाएवत, दाएवत, और नी का मतलब हुआ पंचम पतलब हुआत और मी का मतलब यही है नीद हाँ निषाद सज रेवत आ, ग, अभी में का मतलब क्या बताया था गांधार हाँ गांधार और म का मतलब क्या बताया था मैं मध्यम निषाद तो ये जो सात स्वर हो गए ना जी सात जो स्वर है ये स्वर अलग तरीके का है अलग चीज है वही वह जो होगा वह सारे गिरा सा, उसमें भी उदातन स्वरित होगा वह उदातन स्वरित स्व अलग नहीं हो सकता परंतु वो स, सर्ज का मतलब तो मतलब जो सात प्रकार के स्वर है तो वो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये, ये नहीं है इस चीज को है समझना है सर्ज का मतलब उदात नहीं और रेबत का मतलब अनुदात उदातोर नहीं ऐसा नहीं है वो अलग तरीके का सात प्रकार का स्वर है ये अलग तरीके का सात प्रकार का स्वर है परंतु संबंध है क्योंकि संबंध ये है तो इन सातों प्रकार के स्वरों में जो इस पर सिखाया जाता है सर्ज रहीवत इत्यादि जो सात प्रकार का स्वर है इन सातों प्रकार के स्वरों में इन सातों प्रकार के स्वर का प्रयोग किया जाता है इस रूप में इसका संबंध है समझ गया हाँ इस रूप में इसका संबंध है वैसे सात प्रकार का स्वर जो है वही सात प्रकार का स्वर उदात स्वरित है सो नहीं है। उदक तो संगीत में वो चेस्ता ऐसे बोलते हैं हाँ न, वो तो ठीक है परंतु वो उदात और उदात इत्यादि वो जो नाम है वो जो स्वर है वो स्वर ये सात प्रकार का स्वर उसका ये पर्यायवाची शब्द नहीं है परंतु उसके साथ संबंध है समझ गया है? और कोई प्रश्न नहीं ना किसी को, कि मुझे है। सुनना है अभी मैं कर मे कु